श्रीमद्भगवद्गीता शंकरभाष्य अध्याय अठारह सिद्धांत का प्रतिपादन आत्मज्ञान से तो केवल से निशेयस हेतुत्व भेद प्रत्यय निवर्तक कैवल्य फलवसान केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण मोक्ष का हेतु साधन है क्योंकि भेद प्रतीति का निवर्तक होने के कारण कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति ही उसकी अवधि है क्रियाकारक फलभेद बुद्धि अविद्या आत्मनि नित्य प्रवित्ता मम कर्म अहम कर्ता अमुस्म फलाय इद कर्म करिष्यामि इति अविद्या अनादि काल प्रवित्ता। आत्मा में क्रियाकारक और फल विषयक भेद बुद्धि अविद्या के कारण सदा से प्रवृत्त हो रही है कर्म मेरे हैं मैं उनका करता हूँ मैं अमुक फल के लिए यह कर्म करता हूँ यह अविद्या अनादिकाल से प्रवृत्त हो रही है अस् अविद्यावर्तकं अय अहम केवलः अकर्ता अक्रियः अफलो न मत्तः मत् अन्चिदी एव एवं रूपं आत्म विषय ज्ञान उत्पाद्यम कर्म प्रवृत्ति हेतुभूत भेदबुद्धे निवर्तकत्वात् यह केवल एकमात्र अकर्ता क्रियारहित और फल से रहित आत्मा मैं हूँ मुझसे भिन्न और कोई भी नहीं है ऐसा आत्मस्य ज्ञान इस अविद्या का नाशक है क्योंकि यह उत्पन्न होते ही कर्म प्रवृत्ति के हेतु रूप भेदबुद्धि का नाश करने वाला है तो शब्द पक्षदय व्यावृत्थों न केवलेभ्यः न केवलभ्य कर्मेभ्यो न्ञानकम कर्म समुचिताभ्याम निश्रेय प्राप्ति पक्षद्वयम उपर्युक्त उपरयुक्तवाक्य में तो शब्द दोनों पक्षों की निवृत्ति के लिए है अर्थात मोक्ष न तो केवल कर्म से मिलता है और न ज्ञान कर्म के समुच्चय से ही इस प्रकार तू शब्द दोनों पक्षों का खंडन करता है अकार्यवाच निश्चित कर्म साधन ही नहीं नित्यम वस्तु कर्मणा ज्ञानेन व क्रिय मोक्ष अकार्य अर्थात स्वतः सिद्ध है इसलिए कर्मों को उसका साधन मानना नहीं बन सकता क्योंकि कोई भी नित्य स्वतः सिद्ध वस्तु कर्म या ज्ञान से उत्पन्न नहीं की जाती अपि अनर्थकम् तर् पूर्व तत् तो केवल ज्ञान भी ही है न सति दृष्ट अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य कैवल्य फलान अविद्यातमोनर्तकस दृष्ट कल्यफानज्वादी विषय सर्पा ज्ञानतमोनिवर्तक प्रदीप प्रकाशफलवत् विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैवल्यावसान ही प्रकाश फलम तथा ज्ञानम उत्तर पक्ष यह बात नहीं है क्योंकि अविद्या का नाशक होने के कारण उसकी मोक्ष प्राप्ति रूप फल पर्यंतता प्रत्यक्ष है अर्थात जैसे दीपक के प्रकाश का रज्जु आदि वस्तुओं में होने वाली सर्पादि की भ्रांति को और अंधकार को नष्ट कर देना ही फल है और जैसे उस प्रकाश का फल सर्प विकल्प को हटाकर केवल रज्जु को प्रत्यक्ष कराके समाप्त हो जाता है जैसे ही अविद्या रूप अंधकार के नाशक आत्मज्ञान का भी फल केवल आत्मस्वरूप को प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है दृष्टार्थान चीद क्रिया नाम अग्निमंथनादीना कर्त्रादि कार कारण कर्मा व्यापारापत्ति भावाग्नि दर्शनादि फलाद अन्य फले कर्मांतरे ही यथा तथा ज्ञाननिष्ठा क्रियायां आत्मकेवल्य फलाद अन्य फले कर्मांतरे प्रवृत्ति अनुपन्ना न ज्ञान निष्ठा कर्म कर्मसंहिता उपपद्यते जिनका फल प्रत्यक्ष है ऐसी जो लकड़ी को चीरना अथवा अरणिमंथन द्वारा अग्नि उत्पन्न करना आदि क्रियाएं हैं उनमें लगे हुए कर्ता आदि कारकों की जैसे अलग अलग टुकड़े हो जाना अथवा अग्नि प्रज्वलित हो जाना आदि फल से अतिरिक्त किसी अन्य फल देने वाले कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती वैसे ही जिसका फल प्रत्यक्ष है ऐसी ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया में लगे हुए ज्ञाता आदि कारकों की भी आत्म केवल रूप फल से अतिरिक्त फल वाले किसी अन्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती अतः ज्ञान निष्ठा कर्म सहित नहीं हो सकती होत्रादि क्रियावत सी चेत न फले ज्ञाने क्रिया क्रियाफलापपत् फले ही ज्ञाने प्राप्ते सर्वत संदक तो फले क्रिया फलांतरे कूपतडागा क्रियाफलाथीवाभावत् फलांतरेता व क्रियािवान उपपत्ति यदि कहो कि भोजन और अग्निहोत्र आदि क्रियाओं के समान इसमें भी समुच्चय हो सकता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जिसका फल केवल मोक्ष है उस ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात कर्म फल की इच्छा नहीं रह सकती जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर कुप तालाब आदि की जल के लिए चाह नहीं रहती उसी प्रकार मोक्ष जिसका फल है ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्षणिक सुखरू फलान्तर की या उसकी साधनभूत क्रिया की इच्छुकता नहीं रह सकती न राज्य प्राप्ति फले कर्मणी व्यापृत क्षेत्र प्राप्ति फले व्यापारोपत्ति तद विषय च अर्थित्व क्योंकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देने वाले कर्म में लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति क्षेत्र प्राप्ति ही जिसका फल है ऐसे कर्म में नहीं होती और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं होती तस्मा न अस्ति अस्त निश्रेयसाधन न च च्नकर्मणो सम ना ज्ञान से कैबल्य फल से कर्मसहापेक्षा कर्म अविद्यावर्तक विरोधा सूत्रांग यह सिद्ध हुआ कि परम कल्याण का साधन न तो कर्म है और न ज्ञान कर्म का समुच्चय ही है तथा कैवल्य मोक्ष ही जिसका फल है ऐसे ज्ञान को कर्मों की सहायता भी अपेक्षित नहीं है क्योंकि ज्ञान अविद्या का नाशक है इसलिए उसका कर्मों से विरोध है न ही तमम तमसो निवर्तकम अतः केवलम एवं ज्ञानम निश्रेयस इति यह प्रसिद्धि है कि अंधकार का नाशक अंधकार नहीं हो सकता इसलिए केवल ज्ञान ही परम कल्याण का साधन है न नित्याण प्रत्यवाय प्राप्ते च केवल कैवल्य तो नित्यवाद यवल्ञा कैवल्यप्रातिसत् कर्मण्युक्ता अकने प्रत्यवालक्षण सै पूर्वपक्ष यह सिद्धांत ठीक नहीं क्योंकि नित्य कर्मों के न करने से प्रतिवाय होता है और मोक्ष नित्य है भाव यह कि पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है ठीक नहीं क्योंकि वेद शास्त्र में कहे हुए नित्य कर्मों के न करने से नरकादि की प्राप्ति रूप प्रतिवाय होगा ननु एवं तरह कर्मेभ्यों मोक्षो नास्ति इति अनिर्मोक्ष एव न एस दोष मोक्षस्य निवाद मोक्षा नि कर्मणु प्रत्यवाये अति प्रतिद्ध से चकनादनिष्टशरीपत्ति काम्या वर्जनाशीरा वर्तमान च कर्मणः चमण पतिते अस्मिन् अस्रे देहांतपत च कारणाभावाद आत्मनो रागादीना चकण एव एवं इति अप्रयत्न इति यदि कहो कि ऐसा होने से तो कर्मों से छुटकारा ही न होगा अतः मोक्ष के अभाव का प्रसंग आ जाएगा तो ऐसा दोष नहीं है क्योंकि मोक्ष नित्य सिद्ध है नित्य कर्मों का आचरण करने से तो प्रतिवाय न होगा निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग कर देने से अनिष्ट बुरे शरीरों की प्राप्ति न होगी काम्य कर्मों का त्याग कर देने के कारण इष्ट अच्छे शरीरों की प्राप्ति न होगी तथा वर्तमान शरीर को उत्पन्न करने वाले कर्मों का फल के उपभोग से क्षय हो जाने पर इस शरीर का नाश हो जाने के पश्चात दूसरे शरीर की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं रहने से तथा शरीर संबंधी आसक्ति आदि के न करने से जो स्वरूप में स्थित हो जाना है वही कैवल्य है अतः बिना प्रयत्न के ही कैवल्य सिद्ध हो जाएगा अति क्रांतानेकजन्मातरकृत स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फल अनारब्ध कार्य उपभोगा अनुपत्ते क्षया भाव चेत उत्तर पक्ष किंतु भूतपूर्व अनेक जन्मों के किए हुए जो स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति रूप फल देने वाले अनेक अनारब्ध फल संचित कर्म हैं, उनके फल का उपभोग न होने के कारण उनका तो नाश नहीं होगा ऐसा कहें तो नाम नित्य कर्मानुष्ठाना या दुखोपभोग तत्फलोपभोगोपत्ति है वा प्रायश्चिव पूर्वोपातुक्षयाथवाद नित्यकर्माण आरब्धना च उपभोगेन एव एवं कर्मण क्षीणवाद च कर्मण अनारम्भे अयत्न सिद्ध इति पूर्वपक्ष यह बात नहीं है क्योंकि नित्यकर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुःख भोग को उस कर्मों के फल का उपभोग माना जा सकता है अथवा प्रायश्चित की भांति नित्य कर्म भी पूर्वकृत पाप का नाश करने वाले मान लिए जाएंगे तथा प्रारब्ध कर्म का फल भोग से नाश हो जाएगा फिर नए कर्मों का आरंभ न करने से कैवल्य बिना यज्ञ के सिद्ध हो जाएगा